मनुष्य को ईश्वर के वरदान अब्दुल बहा ने कहा केवल ईश्वर ही सभी बातों की आज्ञा देता है और सर्वशक्तिमान है तो फिर वह अपने सेवकों पर कठिनाइयां क्यों भेजता है मनुष्य की कठिनाइयां दो प्रकार की होती है कब उसके स्वयं अपने कर्मों का फल यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है तो वह अपनी पाचन शक्ति को बिगाड़ लेता है यदि वह विषपान करता है तो बीमार हो जाता है या मर जाता है यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो वह अपना रुपया पैसा हार जाता है यदि वह अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करता है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है ये सारे दोहक स्वयं मनुष्य के अपने पैदा किए हुए हैं आता यह प्रत्यक्ष है कि कुछ व्यथाएं स्वयं हमारी अपनी करनी का फल है खा और भी कष्ट है जो ईश्वर भक्तों के सम्मुख आते हैं उन महान कष्टों पर विचार कीजिए जो ईसा तथा उनके पटशिशों को सहन करने पड़े जो जितना ज्यादा दोहक उठाते हैं वे उतनी ही ज्यादा संपूर्णता प्राप्त करते हैं वे लोग जो ईसा के लिए अधिक से अधिक कष्ट झेलने की इच्छा प्रकट करते हैं वे अवश्य ही अपनी निष्ठा का प्रमाण दे वे जो महान बलिदान देने की अपनी तीव्र इच्छा की घोषणा करते हैं अपनी सच्चाई को केवल अपने कर्मों द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं जोब ने अपने प्रभु प्रेम की सच्चाई को अपनी महान विपत्ति तथा अपने जीवन को समृद्ध समय के दौरान भी वफादार रहकर सिद्ध किया ईसा के पट्टशिष्य जिन्होंने दृढ़तापूर्वक सभी कष्टों तथा दोहखों को सहन किया क्या उन्होंने अपनी निष्ठा का प्रमाण नहीं दिया क्या उनकी सहनशीलता सर्वोत्तम प्रमाण नहीं थी से सारे दोहक अब समाप्त हो चुके हैं कैयाफा सुखपूर्ण तथा आनंदमय जीवन व्यतीत करता था जबकि पीटर का जीवन दोहकों और कष्टों से भरा हुआ था इन दोनों में से कौन सा अधिक वांछनीय है निस्संदेह हम पीटर की वर्तमान स्थिति को चुनेंगे क्योंकि उसे अमर जीवन प्राप्त है जबकि कयाफास को अनंत अपमान कलंक मिला पीटर के कष्टों ने उसकी वफादारी को परखा परीक्षाएं ईश्वर का वरदान है जिनके लिए हमें उसका आभारी होना चाहिए दोहक और कष्ट संयोगवश नहीं आते हमारी अपनी संपूर्णता के लिए दिव्य दया द्वारा वे हम पर भेजे जाते हैं प्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य अपने ईश्वर का भूल सकता है परंतु जब कष्ट आते हैं और दोहक उसे घेर लेते हैं तब वह उस परम पिता को याद करता है जो स्वर्ग में है और जो उसको उसके दोहकों से छुटकारा दिला सकता है जो लोग कष्ट नहीं उठाते वे संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते माली जिस पौधे की अधिक कांट छांट करता है ग्रीष्म ऋतु आने पर वह पौध बड़ी अच्छी तरह से फलता फूलता है और प्रचुर मात्रा में फल देता है किसान अपने हल से धरती का सीना चीरता है और उस धरती से समृद्ध और प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त होती है मनुष्य जितना अधिक अनुशासित होगा उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक गुणों की फसल को वह दर्शाएगा एक सैनिक कुशल सेनापति नहीं बन सकता जब तक कि वह भीषण युद्ध में भाग नहीं लेता और गहरे जख्म नहीं खाता ईश्वर अवतारों की प्रार्थना सदा यह रही है और अब भी है हे प्रभु मैं तेरी राह में अपने जीवन की बलि देने का इच्छुक हूँ मैं तेरे लिए अपना रक्त बहाना चाहता हूँ तथा सर्वोच्च बलिदान करना चाहता हूँ